संवेञानों संवेञानों के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हरिवंश राय बच्चन की कविता तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण रात का अंतिम प्रहर है झिल मिलाते हैं सितारे वक्ष पर युग बाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे वेग से बहता प्रभंजन केश पट मेरे उड़ाता शून्य में भरता उद्धि रह की रहस्यमयी पुकारे इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में है प्रति जहाँ पर सिंधु का हिलौल कंपन तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण विश्व की संपूर्ण पीड़ा सम्मिलित हो रो रही है शुष्क पृथ्वी आंसू से पांव अपने धो रही है इस धरा पर जो बसी दुनिया यही अनुरूप उसके इस व्यथा से होना विचलित नींद सुख की सो रही है क्यों धरणी अब तक न गलकर लीन जल निधि में गई हो देखते क्यों नेत्र कवि के भूमि पर जड़ जड़तुल्य जीवन तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण जड़ जगत में वास कर भी जड़ नहीं व्यवहार कवि का भावनाओं से विनिर्मित और ही संसार कवि का बूंद के इच्छवास को भी अनसुनी करता नहीं वह किस तरह होता उपेक्षा पात्र पारावार कवि का विश्व पीड़ा से सुपरिचित हो तरल बनने पिघलने त्याग कर आया यहाँ कवि स्वप्न लोको के प्रलोभन तीर पर कैसी, कैसी रुकू मैं आज लहरों में निमंत्रण जिस तरह मरु के हृदय में है कहीं लहरा रहा सर जिस तरह पावस पवन में है पपी है का छिपा स्वर जिस तरह से अश्रु आहो से भरी कवि की निशा में नींद की परिया बनाती कल्पना का लोक सुख कर सिंधु के इस तीव्र हाहाकार ने विश्वास मेरा है छिपा रखा कहीं पर एक रस परिपूर्ण गायन तीर पर कैसी रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण नेत्र सहसा आज मेरे तम पटल के पार जाकर देखते हैं रत्न सीपी से बना प्रासाद सुंदर है खड़ी जिसमें उशाले दीप कुछित रश्मियों का ज्योति में जिसकी सुनहरी सिंधु कन्याएं मनोहर गुड़ अर्थों से भरी मुद्रा बनाकर गान करती और करती अति अलौकिक ताल पर उन्मत नर्तन तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण मान हो गंधर्व बैठे कर श्रवण इस गान का स्वर वाद्य यंत्रो आरोप चलाते हैं नहीं अब हाथ के नर अब सराओं के उठे जो पग उठे ही रह गए हैं कर्ण उत्सुक नेत्र अपल साथ देवों के पुरंदर एक अद्भुत और अविचल चित्र सा है जान पड़ता देव बालाएं विमानों से रही कर पुष्प वर्णन तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण दीर्घ में भी जलती के हैं नहीं खुशियां समाती बोल सकता कुछ न उठती फूल छाती वार हर्ष रत्नागार अपना कुछ दिखा सकता जगत को भावनाओं से भरी यदि यहाँ फफक पर फूट जाती सिंधु जिस पर गर्व करता और जिसकी अर्चना को स्वर्ग झुकता क्यों न उसके प्रति करे कवि अर्घ अर्पण तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ दूर के इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ चाहता हूँ तैर जाना सामने अंबुधि पड़ा जो कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर देख उनसे दूर ही था किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण तीर पर कैसे रुकू मैं आज लहरों में निमंत्रण लॉर्ड आया यदि वहाँ से तो यहाँ नवयुग लगेगा नव प्रभाती गान सुनकर भाग्य जगती का जगेगा शुष्क जड़ता शीघ्र बदलेगी सरल चैतन्यता में यदि न पाया लौट मुझको लाभ जीवन का मिलेगा पर पहुंच ही यदि न पाया व्यर्थ क्या प्रस्थान होगा कर सकूँगा विश्व में फिर भी नए पथ का प्रदर्शन तीर पर कैसी रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण स्थल गया है भर पथों से नाम कितनों के गिनाऊं स्थान बाकी है कहा पथ एक अपना भी बनाऊं विश्व तो चलता रहा है थाम राह बनी बनाई किंतु इन पर किस तरह मैं कवि चरण अपने बढ़ाऊं राह जल पर भी बनी है रूढ़ी पर न कोई कभी वह एक दिन का भी बना सकता यहाँ पर मार्ग नूतन तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण देखता हूँ आंख के आगे, आगे नया यह क्या तमाशा कर निकल कर दीर्घ जल से हिल रहा करता मनासा है हथेली मध्य चित्रित नीर मग् प्राय बेड़ा मैं इसे पहचानता हूँ है नहीं क्या यह निराशा हो पड़ी उद्दाम इतनी उर उमंगे अब न उनको रोग सकता है निराशा का न आशा का प्रवंचन तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण पोत अगणित इन तरंगों ने डुबाए मानता मैं पार भी पहुँचे बहुत से बात यह जानता मैं किंतु होता सत्य यदि यह भी सभी जलयान डूबे पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं डूबता मैं किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा हो युवक डूबे भले ही है कभी डूबा न यौवन तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण आ रही प्राचीन क्षितिज से खींचने वाली सदाएं मानवों के भाग्य निर्णायक सितारों दो दुआएं नाव नाविक फेर ले जा है नहीं कुछ काम इसका आज लहरों से उलझने को फड़ती हैं भुजाएं प्राप्त हो उस बार भी इस पार सा चाहे अंधेरा प्राप्त हो युग की उषा चाहे लुटाती नवकिरण धन तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण आज लहरों में निमंत्रण अभी आप सुन रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कविता तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण वाचक स्वर भारती परिमल